मंत्राठ सहनाब सहना भुन सह वीर कर्वा करवावहि वधीतमस्थो म विषा जो प्रकाश क्रिया स्थिति भूत इंद्रियात्मक भोगाप वर्गार्थम दृश्यम प्रकाश क्रिया और स्थिति स्वभाव वाले भूत और इंद्रियात्मक जो भोग और अपवर्ग प्रयोजन वाला है उसको दृश्य कहते हैं तो दृश्यम उच्चते यहाँ तक हमने आपको बता दिया हाँ जी। अब उससे आगे आगे गृश्यम भूतेन्द्रियात्मक भूत भावना पृथिव्यादि न सूक्ष्म पिणमते तो यहाँ पर एक कर रहे हैं जो तदश्यम तत्मने वह एक मन वह यह जो दृश्य है जो वह यह जो ऊपर दृश्य की व्याख्या की गई दृश्य कहा गया वो तो वह या जो दृश्य कहा जाने वाला जो है ये जो गुणत्रय है ये भूत भूत भूतात्मक और इंद्रियात्मक है ये जो गुणत्रय है तत्दस्तव ये जो दृश्य है ये दृश्य एक तो भूतात्मक है भूत स्वरूप वाला है भूत है आत्मा जिसके, दूसरा है है आत्मा जिसके। और दूसरा है इंद्रिय है आत्मा जिसका अर्थात ये दृश्य का दो विभाग हो गया एक भूतात्मक और दूसरा है इंद्रियात्मक तो ये भूतात्मक जो दृश्य है और इंद्रियात्मक जो दृश्य है उसमें से पहले भूतात्मक की व्याख्या कर रहा है। इसमें से भूतात्मक की व्याख्या कर रहा है कि भूत भावे इसमें से भूतात्मक को ले लीजिएगा पृथ्व्यादिना भूत भावे न स्थल सूक्ष्म स्थूल न यह जो दृश्य है भूत इन्द्रियात्मक जो दृश्य है यह दृश्य पृथ्वी इत्यादि माने पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो है इस पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश रूपी जो भूत है भूत स्वरूप है भूत भावे का माने भूत स्वरूप भूत रूप यह अर्थ लेना है तो ये ये भूतेंद्रियात्मकम जो दृश्य है यह भूतेन्द्रियात्मक दृश्य पृथ्वी इत्यादि भूत रूप से सूक्ष्म स्थूल रूप से परिणत होता है परिणत होने वाला है परिणत होता है बदलता है माने ये भूतात्मक जो दृश्य है वह भूतात्मक दृश्य क्या है पृथ्वी इत्यादि भूत रूप जो है स्थूल सूक्ष्म और स्थूल भूत रूप से परिणत होता है तो स्थूल हो गया पृथ्वी जलगनी वायु आकाश और सूक्ष्म हो गया शब्द स्पर्श रूप रस गंध तो ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध सूक्ष्म शब्द स्पर्श रूप रसगंध और स्थूल हो गया पृथ्वी जलगनी वायु आकाश तो ये पृथ्वी जलगनी वायु आकाश और शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो है उस रूप में परिणत होता है स्थूल और सूक्ष्म रूप से परिणत स्थूल रूप और माने सूक्ष्म और स्थूल रूप से तृतीय व्यक्ति है इसलिए अर्थात भूतात्मक जो दृश्य है वह तो स्थूल और सूक्ष्म रूप से परिणत होता है वह भूत रूप से माने इसको भूत कहते हैं तो स्थूल और सूक्ष्म पृथ्वी इत्यादि स्थूल सूक्ष्म हो गया शब्द शब्द शब्द स्पर्श रूप शब्द स्पर्श रूपंध और स्थूल हो गया पृथ्वी जल्दी वायु आकाश तो ये पृथ्वी इत्यादि सूक्ष्म और स्थूल भूत रूप से परिणत होता है बदलता है परिणत होने वाला होता है समझ गया जी हाँ जी तथा इंद्रिय भावे नोत्रादि न परिणमते इति और इंद्रिय रूप से जो है श्रोत इत्यादि के द्वारा आंख नाक कान जीवा त्वचा जो है इस आंख नाक कान जीवा त्वचा के द्वारा ये इंद्रिय रूप से स्थूल और मान सूक्ष्म स्थूल रूप से परिणत होता है काने का अभिप्राय यह हुआ जैसे भूत दो प्रकार के हैं भूत दो प्रकार के हो गया एक सूक्ष्म भूत हो गया और एक स्थूल भूत हो गया इसी तरीके से इंद्रिय भी दो प्रकार का हो गया एक सूक्ष्म इंद्रिय हो गया और एक स्थूल इंद्रिय हो गया स्थूल इंद्रिय जो है गोलक है जो कि एक वास्तव में देखा जाए तो वास्तव में ये स्थूल भूत का ही रूप है शरीर का ही आंख जो है आंख नाक कान कांजीवार त्वचा ये जो इंद्रिय भाव में है और जो हाथ पैर इत्यादि जो कुछ भी है जो ग्यारह जो आ, आ, आ, मने ये जो क्या बोलते है की आंख नाकाल तो जो पांच कर्म इंद्रिय पांच ज्ञान इंद्रिय और जो है ए, मन इत्यादि जो कहते हैं हम्म तो ये जो जिसको इंद्रिय कहा जाता है तो इंद्रिय भी दो तरीके का है एक स्थूल रूप है एक सूक्ष्म रूप है स्थूल रूप में आंख नाक काल इत्यादि जो कुछ भी आपको दिख रहा है हमें जो दिख रहा है आंख नाकाल इत्यादि ये तो स्थूल रूप में ये तो शरीर का भाग है शरीर के मरने के साथ साथ ये भी मर जाता है ये भी अर्थात आंख चला जाएगा नाक चला जाएगा जो भी है वो सब चला जाएगा परंतु जो सूक्ष्म रूप जो इंद्रिय है सूक्ष्म रूप जो इंद्रिय है वह आत्मा के साथ जाता है मरता है जब व्यक्ति शरीर से जब निकलता है तो वह सूक्ष्म रूप इंद्रिय आत्मा के साथ जाता है जब तक मोक्ष नहीं हो जाता तो ये इंद्रिय इंद्रिय का तात्पर्य क्या लेना है इंद्रिय का जो तात्पर्य लेना है वह लेना है बुद्धि भी इंद्रिय है ध्यान रखेगा इंद्रिय कहते हैं वह साधन जिससे ज्ञान किया जाता है जैसे नाक, कान जेवा त्वचा मन इत्यादि से हम ज्ञान करते हैं बुद्धि से भी ज्ञान करते हैं अहंकार भी तो सत्य अठारह जो कहा गया है की अठारह जो सूक्ष्मूत है उसमें जो तेरह है तेरह तीन तो हो गया मन बुद्धि अहंकार ये और एक आ, मन बुद्धि अहंकार म, मन, अहंकार और मन तीन ये हुआ और इधर में जो है दस जो इंद्रिय हो गया तो कितने हो गया दस दिन तेरह हो गया ना जी हाँ जी दस दिन तेरह तो तेरह जो हो गया अलग पांच जो है प्राण है पांच का ये या वो शब्द स्पर्श रूपंध जो कुछ भी है वो तो यहाँ पर इंद्रियों के बारे में है तो ये जो मन बुद्धि चित्त चित्त तो मन का ही तरह से भेद हो गया मन ही हो गया तो मन वैसे अंत करण कहा जाता है परंतु तो तीन मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो तीन ही है मन है बुद्धि है और अहंकार है और कहा जाता है कि मन ही का चित्त जो योग चित तो पर चित्त का तो मन ही है जो भी हो, आगे के दर्शन में उस पर हम विचार करेंगे तो यहां पर जो तेरह जो इंद्रिय हो गया इंद्रिय एक साधन है जिसे ज्ञान किया जाता तो मन से भी किया जाता है अहंकार से भी किया जाता है चित्त से और बुद्धि से भी किया जाता है तो ये सब इंद्रिय के अंतर्गत आ गया तो सब सूक्ष्म रूप में कहा गया ये सूक्ष्म रूप में तो इंद्रिय भावे ना इंद्रिय रूप से जो है स्रोत इत्यादि सूक्ष्म स्थूल थे ना सूक्ष्म और स्थूल रूप से मैं सूक्ष्म और स्थूल स्रोत इत्यादि से परिणत होता है स्रोत्र इत्यादि स्थूल और सूक्ष्म रूप से जो है वो परिणत होता है माने स्थूल रूप से वह इंद्रिय माने इंद्रिय जो है इंद्रिय रूप से जो हुआ परिणत हुआ बदला परिवर्तित जो होता है वह स्थल रूप से भी होता है और सूक्ष्म रूप से होता है स्थूल रूप से आंख कान जो गोलक है उस रूप में हो गया और सूक्ष्म रूप से जो आंख नाक कान इत्यादि वो भी हो गया दोनों में अलग अलग है भेद ध्यान रखेगा जो व्यक्ति आचार्य एक प्रश्न है उसमें की मन बुद्धि अहंकार तो सूक्ष्म इंद्रियों में कहेंगे ना जी हाँ वो तो सूक्ष्म इंद्रिय है जी ठीक है कोई पक्का चाहता था क्योंकि अहंकार सूक्ष्म इंद्रिय है इंद्रिय नहीं है हाँ परंतु उसके अलावा हाँ जो जो आँखों की अबिलिटी कह लीजिए देखने की है वो सूक्ष्म इंद्री हो गई इत्यादि जो कुछ भी है हाँ जी है, दस जो इंद्रिय है वो हाँ स्थल भी है सूक्ष्म भी है और हाँ जीक्ष्म यही तथा इंद्रिय स्थूल, परिणमते इति तथा जो है इंद्रिय रूप से जो परिणत होता है स्थूल और सूक्ष्म जो है आंख नाकान जीवा और त्वचा ये और मन बुद्धिचित अहंकार भी हो गया तो पर स्रोत्रादी से आंख नाकानी वो तो मन बुद्धिचित्त तो जो है वो सूक्ष्म ही है वो तो सूक्ष्म है थारे थारे थारे थारे थारे। क्या बोल रहे हैं 18 की गिनती पूछ रहे थे हाँ जी पांच पांच को प्राण हो गया पंच जो प्राण है उसको भी कह सकते हैं शब्द स्पर्श रूप रंध भी हो गया उसको भी तन मात्रा को भी कह देते हैं जो ये सूक्ष्म शरीर है अठारह अठारह प्राण मात्रा अब उसमें तो, तो मतभेद है वो तो ऋषि गांधी जो है उसमें सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है देख लीजिएगा उसमें क्या है तो उसमें तो अलग अलग है कुछ एक व्यक्ति प्राण को भी कहते हैं कुछ एक व्यक्ति जो है प्राण को अलग से गिनते हैं तो जो है शब्द तज मात्रा करते हैं तो अठारह पांच तेईस हो गया इस तरीके से भी करते हैं पर तो 18 है मुख्य रूप से तो यहां पर क्योंकि जब शरीर जब ये शरीर जब समाप्त होता है शरीर जब जल जाता है तो इसके जो सूक्ष्म शब्द स्पर्श रूप असगंध ये तो पृथ्वी जी लगनी वायु आकाश ये अपने अपने इसका जो है उसमें चला जाता है परंतु तो शब्द स्पर्श रूप असगंध जो है ये साथ में जाता होगा साथ में जाता है क्योंकि सूक्ष्म शरीर जब सात में जाता तो ये भी साथ में जाता है जाता होगा ऐसा ही है तो क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो साथ में जाता है? या ये भी जाता है क्या करते हैं कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध भी जो है उसी के आधार पर जो है शरीर का रूप इत्यादि बनता है ऐसा तो वो विचारणीय विषय भी है उस पर और फिर बाद विचारेंगे यहां पर तो यह है कि ये समझना है कि इंद्रिय रूप से जो परिणत होता है वह दृश्य वो इंद्रियात्मक जो दृश्य है वह इंद्रिय रूप से परिणत होता है कि कैसे स्रोत्यादि माने स्थल और जो सुख्मी है उससे परिणत होता है उस मैंने वह जो इंद्रिय रूप से भाव मान्य रूप लीजिएगा सत्ता होना तो इंद्रिय रूप से जो परिणत होता है भूत इंद्रियात्मा का दृश्य वह स्रोत इत्यादि रूप से होता है वो भी स्रोत इत्यादि से जो परिणत होता है रूप स्रोत इत्यादि रूप में जो होता है वह स्थूल भी होता है और सूक्ष्म भी होता है स्थूल यहीं पर नष्ट हो जाता है सूक्ष्म साथ में जाता है सूक्ष्म नष्ट होता है इस चीज को समझना है समझ गए जी तो आगे कर रहे अच्छा जी और अभी डॉक्टर साहब ने जो प्रश्न किया था कि भाई सूक्ष्म और ये तो इंद्रिय कितने हो गए जी तेरह हो गए टोटल इंद्रिय कितने हो गए तेरह हो गए काम इत्यादि ये और मन बुद्धि अहंकार तो इनमें से यदि देखा जाए तो 11 जो इंद्रिय है 11 जो इंद्रिय है पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच 11 ग्यारह मन वो और इधर में महातर जो और अहंकार जो है महातर अहंकार जो ये दोनों इन दोनों की अपेक्षा से वो जो 11 इंद्रिय है स्थूल है समझ गए जी? हाँ जी वह जो 11 इंद्रिय है वह स्थूल है और मत अहंकार सूक्ष्म है तो इसको आप इस रूप में भी ले सकते हैं कि अपेक्षाकृत है वह मन भी सूक्ष्म है वह आंख ना कान इत्यादि जो सूक्ष्म है वो भी सूक्ष्म है परंतु जो इंद्रिया है परंतु महत्व क्योंकि प्र, सत्व, सम, साम सामे प्रकृति महान प्रकृति से पहले महत्व तो बनता है महत से अहंकार तो देखा जाए तो महत्व से स्थूल है अहंकार और अहंकार से स्थूल है मन और इंद्रिया यदि क्रम में देखेंगे तो इसको इस रूप में समझिए ना कि जैसे मान लीजिए एटम है, है ना जी तो एटम जो है सूक्ष्म है विज्ञान के दृष्टि में अभी समझ लीजिए एटम जो है सूक्ष्म है परंतु दो तीन चार एटम्स जो है वो मिलकर के मोलक्यूल बनता है ना जी हाँ जी वैसे देखा जाए तो मोलक्यूल भी जो है सूक्ष्म है बहुत सूक्ष्म है जी बहुत सूक्ष्म है परंतु एटम की अपेक्षा से स्थूल है ना हाँ जी इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, नहीं पक्की तरह हाँ जी हाँ तो एटम सूक्ष्म है और अनेक दो चार दस अने, अनेक जो कुछ एटम को अनेक एटम को मिलाकर के मोलिक्यूल बनता है तो वो मोलिक्यूल जो बना परंतु वास्तव में हो तो सूक्ष्म है वो भी एटम की अपेक्षा से स्थूल है अन्य की अपेक्षा से सूक्ष्म है फिर वो जो मोलिक्यूल जो है अनेक जो मोलिक्यूल है उससे शायद ऑर्गेनिजम बनता है या नहीं सेल्स बन ऑर्गेनिजम बनता है शायद To, उसके बाद तो देखिए जी उसके बाद तो बड़ा पार्ट बड़ा मालिक्यूल बनेगा फिर उसके बाद क्या लीजिए उसके बाद सेल बनेगा तो उसके बाद फिर जो है शरीर बनता है उससे बड़ा हां आ, तो सेल, फिर टिश्यू बनता है हाँ जी टिश्यू के बाद हाँ जी ठीक है तो आप देखेंगे सेल भी तो अपने आप में जो है सेल्स जो है वो भी तो सूक्ष्म है सूक्ष्म है हाँ जी आँख है तो नहीं देखेगा परंतु अन्य की अपेक्षा ऐसी स्थूल है ऐसे ही यहां पर यहां पर भी ऐसे समझिए कि इस प्रकृति है अपेक्षा जो लिंग है वह स्थूल है अब से जो अहंकार बना तो महातत्व सूक्ष्म अहंकार स्थूल है अहंकार से जो ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय और जो है कि मन बना तो वो जो है, स्थूल है और अहंकार सूक्ष्म है तो यहां पर इसको महत्व को और अहंकार को एक कैटेगरी में रखा ये सूक्ष्म के कैटेगरी में रखा और मन और इंद्रियों को दस जो इंद्रिय इसको इंद्रियोल के में रखा तो यहां पर इंद्रिय भावे श्रोत्रादिना फूल सूक्ष्म में भी तो उसमें भी घट जाएगा अर्थात मन और इंद्रिया इत्यादि वह फूल रूप में परिणत होता है फूल रूप से परिणत होता है सूल रूप में या सूल रूप से परिणत होता है और बुद्धि और अहंकार जो है वह सूक्ष्म रूप से परिणत होता है समझ गए जी। एक तो ये हुआ और दूसरी बात लेंगे तो आंख नाक कान इत्यादि जो स्थल है उस रूप से परिणत हुआ जो कि शरीर का एक भाग है और दूसरा जो है सूक्ष्म रूप से परिणत हुआ तो वह इंद्रिय इत्यादि जो सूक्ष्म रूप में हुआ पूरा तेरह का तेरा आ जाएगा समझ गए हाँ जी दोनों तरीके से आप इसकी संगति लगा सकते हैं दोनों तरीके से व्याख्या कर सकते हैं अब आगे, आगे तत्व ना प्रयोजन अपितु प्रयोजन उड़ीकृत प्रवर्त भोगाप वर्गार्थ ही सदृश्य पुरुषस्य इति तो तत्व वह जो गुणत्रय है गुणत्र वह तू माने तो वह जो गुणत्रय जो है बोलते न अप्रयोजनम वह प्रयोजन शून्य नहीं है अप्रयोजन नहीं है ये जो ये भूतेंद्रियात्मक जो दृश्य है जो पृथ्वी इत्यादि रूप से सूल और सूक्ष्म रूप से जो पृथ्वी इत्यादि है जो रूप में जो परिणत हुआ है वह गुणत्रय गुणत्र परिणत हुआ है गुणत्र गुणत्र जो है सत्य समी जो है बदला है इस रूप में भूत रूप से पृथ्वी इत्यादि स्थूल और सूक्ष्म स्थूल और सूक्ष्म वाले जो पृथ्वी इत्यादि पदार्थ हैं भूत रूप से इस रूप से जो परिणत हुआ है वह गुण ही परिणत हुआ है यह गुण तय और इंद्रियात्मक भी जो परिणत हुआ है वह जो है सतमस्तम जो गुण है वही जो है इंद्रिय रूप में भी परिणत हुआ है तो ये जो परिणत हुआ है ये इस रूप में जो बदला है भूत रूप में स्थूल और सूक्ष्म जो भूत रूप में बदला है या स्थूल और सूक्ष्म जो इंद्रिय रूप में परिणत हुआ है ये वैसे ही नहीं परिणत हुआ है ये इसमें जो परिवर्तन हुआ है इसके जो सृष्टि हुई है ये इस रूप में जो दिख रहा है जो है ये ये बिना प्रयोजन का नहीं है जब कहा कि प्रयोजन बिना मंदोपि प्रयोजित बिना प्रयोजन का मंद भी बुद्धि मंद से मंद व्यक्ति भी प्रवृत्त नहीं होता तो ये जो इस रूप में सत्य समस्त जो करता है और वह करता इस रूप में परिवर्तित जो हुआ है वह बिना प्रयोजन का नहीं उसका कोई ना कोई प्रयोजन इसलिए करें कि सत्तु न अप्रयोजनम अप्रयोजनम न मने प्रयोज नहीं नहीं प्रयोजन यहां पर दो निषेध हैं ये एक न निषेध है प्रयोजनम अप्रयोजनम तो जहां पर दो निषेध होता है वो प्रकृत अर्थ को बताता है दो नयो प्रकृतार्थम गोधयता मैंने जहां पर दो निषेध जैसे में कहते हैं जाओ जाओ और फिर कहते हैं कि नहीं जाओ फिर बोलते नहीं नहीं जाओ इसका मतलब क्या हुआ जाओ अवश्य जाओ अवश्य जाओ एक जाओ फिर बोलते नहीं जाओ नहीं नहीं जाओ अवश्य जाओ खाओ नहीं खाओ नहीं नहीं खाओ अवश्य खाओ वहां पर जोर दिया जा रहा है वो खाने पर जोर दिया जा रहा है ऐसे ही यहाँ पर दो जो निषेध निषेधक नौ प्रयोजन में है। तो नहीं नहीं प्रयोजन है माने ये जो दृश्य है भूतात्मक जो दृश्य है जो स्थूल और सूक्ष्म रूप में पृथ्वी पृथ्वी परिणत हुआ है और इंद्रिय रूप में परिणत हुआ है स्थूल और सूक्ष्म जो इंद्रिय रूप में परिणत हुआ है परिणत है बदला हुआ है इसका प्रयोजन अवश्य ही है बिना प्रयोजन का ये नहीं है समझ गया जी तो यही करें कि तत्व न अप्रयोजनम प्रयोजन प्रयो शून्य नहीं है बल्कि प्रयोजन अपीतु प्रयोजनम ये प्रयोजनहीन नहीं है प्रयोजन शून्य नहीं है ये गुण त्रय भूत इंद्रिय रूप से जो गुण है ये प्रयोजन गुणत्र का जो भूत इंद्रिय रूप से परिणत होना जो है ये इस रूप में जो बदला है ये निष्प्रयोजन नहीं है वह वैसे ही परिणाम को प्राप्त नहीं हुआ है अपितु बल्कि प्रयोजनम उकृत्य प्रवर्तते। बोलते हैं कि प्रयोजनम उरीकृत्य मैने उकृत्य मैने स्वीकृत्य उत्या का मतलब है स्वीकृत्यवा प्रयोजन को स्वीकार करके ही ये प्रवर्त प्रवृत्त होता है अर्थात प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही ये प्रवृत्त होता है बिना प्रयोजन का ये इस रूप में परिणत नहीं होता इसको आप इस रूप में सरल रूप में कहना चाहें तो भगवान जो इस संसार को बनाता है भगवान जो इस संसार को बनाता है प्रकृति से ये महत्त्व इत्यादि अगर पूरे ब्रह्मांड के रूप में तो बिना प्रयोजन का नहीं है इसका प्रयोजन है इसका प्रयोजन क्या है भोग और अपवर्ग समझ गए यही कर भोगप वर्गार्थम ही तदृश्यम पुरुष से इसलिए भोग और अपवर्ग प्रयोजन है दृश्य का यह जो दृश्य है भूत इन्द्रियात्मक जो दृश्य है यह दृश्य पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए है भोग और अपवर्ग प्रयोजन वाला है ये दृश्य वैसे ही नहीं है तो इसलिए यदि कोई भी आपसे प्रश्न पूछे कि ये संसार आप बनाने का प्रयोजन क्या है भगवान ने संसार को बनाया क्यों इसका प्रयोजन है भोग और अपवर्ग करना भोग अप... है और अपवर्ग है, केवल भोग नहीं जिस से बात कर रहे है उस... आपके भाई सब की लाइन कट गई लगती है लग रहा है क्या हुआ हाँ प्लीज कॉल अगेन कैसा है आश्चर्य बात है पढ़ाई कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं इसको पढ़ाई करते हैं किसी का फोन उठा लिया इन्होंने। चलिए तू न अपितु अपनी तू प्रयनम उपय प्रवृत्ति पुरुषस्य इति। भाईजी किससे बातचीत कर रहे थे आप नहीं नहीं वो तो किसी कटने के बाद किसी वो तो आर मशीन की रिकॉर्डिंग थी जी। क्या वो जो है लग रहा था कि आप किससे बातचीत कर रहे हैं। चलिए बोलते है तू नयोजनम इसका मतलब समझ गया संगति लग गए भाई जी सत्तु न अप्रयोजनम मने प्रयोजन सुनी नहीं है मैंने प्रयोजन है अपितु प्रयोजनम उड़ीकृत प्रयोजन को स्वीकार करके प्रवृत्त होता है ये इस में है, रूप, में रूप में जो प्रवृत्त होता है पृथ्वी इत्यादि रूप में या इंद्रिय रूप में जो प्रवृत्त होता है ये प्रयोजन को स्वीकार करके प्रवृत्त होता है वह क्या प्रयोजन भोग और अपवर्ग इसलिए भोग अपवर्गार्थम ही तब दृश्यम इति ऊपर जो कहा था भोग भोग वर्गार्थम दृश्यम ये समझ में आ आगे संगति लग गई सबको जी, अब आगे अब उसमें से भोग क्या है और अपवर्ग क्या उसको खोल रहे हैं भोग किसे कहते हैं और अपवर्ग किसे कहते हैं तत्र इष्टानिष्ट गुण स्वरूपावधारणम अविभागापन्नम भोगो अब भोगतु स्वरूपाप धारणम अपवर्ग इति भोग और अपवर्ग क्या है तो बोलते हैं तत्र उनमें से तत्र माने उन दोनों में अर्थात उन भोग और अपवर्गो में से भोग क्या है तो बोलते हैं इष्ट और अनिष्ट जो गुण है इष्ट और अनिष्ट जो गुण है कुछ गुण इष्ट है कुछ गुण अनिष्ट है भाई अब जो चीज़ हमारा प्रिय है वो हम वह गुण हमारे लिए इष्ट हो जाएगा जो गुण है शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि जो गुण है ना जी हाँ जी तो ये जो गुण है चौबीस प्रकार के जो गुण है सत्यार्थ प्रकाश में आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा वैसे सिद्धर्शन का चौबीस प्रकार के जो गुण है वो जो गुण है ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध इत्यादि ये सब सब गुण है ये इष्ट और अनिष्ट भी है प्रिय भी है और अप्रिय भी है ये सुखदायक भी है और दुखदायक भी है सुख स्वरूप वाला भी है और दुख स्वरूप वाला भी, भी है है ना जी हो सकता है कि नहीं हो सकता हा, जरूर हाँ जी जो रूप जैसे है रूप जो है प्रिय भी होगा और अप्रिय भी होगा रस प्रिय भी होगा अप्रिय भी होगा गंध प्रिय भी होगा अप्रिय भी होगा इष्ट भी होगा अनिष्ट भी होगा इस अनिष्ट इसका मतलब समझते ना इष्ट माने प्रिय जी। और अनिष्ट माने जो अप्रिय और गुण का मतलब यहां।, यहां पर धर्म गुण का मतलब जो है धर्म तो इष्ट धर्म और अनिष्ट धर्म इष्ट गुण और अनिष्ट गुण ये तो गुण और दूसरा है स्वरूप दूसरा है स्वरूप इष्ट स्वरूप और अनिष्ट स्वरूप तो दो चीज का व्यक्ति को ज्ञान होता है एक गुण का ज्ञान होता है अवधारणम कहते हैं ज्ञान को अवधारण का मतलब होता है ज्ञान तो इष्ट गुण और अनिष्ट गुण और इष्ट स्वरूप और अनिष्ट स्वरूप ऐसा दो लेंगे कुछ एक व्यक्ति व्याख्या ऐसे भी करते हैं कि इष्ट गुण और अनिष्ट गुणों के स्वरूप ये परंतु ज्ञान और स्वरूप गुण और स्वरूप को जब अलग अलग करेंगे जैसे शब्द स्पर्श रूप रसगंध हो गया एक तो ये हुआ तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये जो है गुण रूप में हो गया और शब्द स्पर्श रूपंध से पृथ्वी लगनी बायु आकाश जो हुआ ये एक अलग ही हो गया दोनों अलग अलग पदार्थ हो गए ना जी भूत रूप में भी जो स्थूल रूप में सूक्ष्म रूप में तो दोनों अलग अलग भेद वाले हैं हाँ जी गंधवती पृथ्वी कहते है ना जी गंधवती पृथ्वी कहते मतलब तो क्या हुआ गंध गुण है जिसमें गंध गुण है जिसमें तो गंध एक अलग चीज है और पृथ्वी एक अलग चीज है रूप है जिसमें वो अग्नि है अग्नि एक अलग चीज है रूप एक अलग चीज है हालांकि अलग अलग नहीं किया जा सकता उसको परंतु आपको अनुमान से समझना पड़ेगा क्योंकि दोनों अलग समझे अब जैसे मान लीजिए लाल पीला काला हरा इत्यादि जो गुण है वह गुण गुणी में होता है एक होता है गुणी एक होता है गुण है ना जी हां जी एक होता है गुण एक होता है गुणी तो यहां पर गुण और गुणी की बात समझ लीजिए कि तत्र इष्ट अनिष्ट गुण स्वरूपाव धारणम उनमें से भोग क्या है तो भोग वह है इष्ट और अनिष्ट गुणों और गुण और स्वरूप गुण जिसमें है गुण जिसमें है उसका जो रूप उसका अवधारण उसका ज्ञान उसका ज्ञान अविभागापन्नम ये जो अविभागापन्न मने अलग अलग नहीं होता अविभक्त मने विभाग अलग अलग नहीं होता वह एक साथ ही होता है एक साथ ही होता है तो यहाँ पर यही करें कि ईष्ट और अनिष्ट गुण और स्वरूप या ऐसा भी कर सकते हैं कि ईष्ट और अनिष्ट गुणों का जो स्वरूप है ईश्वर अनिष्ट जो गुण है उस गुणों का जो स्वरूप है शब्दादि विषय जो है उसका अवधारण निश्चय ज्ञान आत्मा को जो उसका जो निश्चय होता है ज्ञान होता है वह अविभागापन्नम वह जो ज्ञान हो रहा है वह अलग अलग नहीं हो रहा है वह एक ही साथ हो रहा है एक ही रूप में हो रहा है एक ही अलग अलग होते हुए भी जो है एक ही मैंने मिला हुआ हो रहा है मिला हुआ ज्ञान अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे पुस्तक हम पढ़ रहे हैं तो पुस्तक में पुस्तक है तो पुस्तक का ज्ञान हो रहा है आत्मा को बुद्धि के माध्यम से पुस्तक में आप जो वाक्य पढ़ रहे हैं तो एक वाक्य का ज्ञान हुआ वाक्य का यदि आप एक एक शब्द को पढ़ेंगे तो शब्द का ज्ञान हुआ और यदि देखा जाए तो शब्द में भी एक एक वर्ण है उसका ज्ञान होता है वो एक एक वर्ण मिलकर के शब्द बनता है और वाक्य बनता है हमें जो ज्ञान होता है किसी भी का तो हमें वाक्य के रूप में ज्ञान होता है ना जी इसका मतलब इसका ये निषेध नहीं कर सकते ये निषेध नहीं किया जा सकता की उसके एक एक शब्द का ज्ञान नहीं हो रहा है शब्द का ज्ञान होता है जैसे मान लीजिए कोई एक जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ अंग्रेजी सीखता हूँ या कोई भी व्यक्ति अभी आप जैसे संस्कृत में पढ़ रहे हैं तो आप जो है एक एक शब्द पर आपको दृष्टि जाएगी जब पढ़ेंगे तो और एक एक शब्द पर दृष्टि जाकर के फिर जो है पूरे वाक्य को समझेंगे परंतु यदि हिंदी आपको पता है या अंग्रेजी पता है अंग्रेजी में तो धारा प्रवाह तो आप पढ़ते जा रहे हैं आपको समझ में आप वाक्य का दर्शन कर रहे हैं तो उसमें शब्द भी है उसमें माने क्या बोलते वर्ण भी है परंतु ये वर्ण और शब्द हुआ सब इस वाक्य में मिला, मिला हुआ अविभागापन्न है विभाग अलग अलग रूप में नहीं है समझ गए जी हाँ जी तो ऐसे ही यहाँ पर यह करें कि इस तरह अनिष्ट जो गुणों का जो स्वरूप है या इस तरह अनिष्ट जो धर्म है ज्ञान और स्वरूप दोनों और अनिष्ट जो धर्म और धर्म जिसमे होता है या उस धर्म का जो स्वरूप का जो ज्ञान है वो जो अभिभागापन्न रूप से अलग रूप से नहीं है आ, वही भोग है उसको ही भोग का तो? हाँ बोलिए है नीचे हाँ स्वरूप चाहे वो इष्ट हो चाहे अनिष्ट हो इष्ट गुणों के स्वरूप का अवधारण जो है इष्ट पहले ईष्ट को ले लीजिए जैसे इष्ट गुण के स्वरूप का अवधारण जानना और ऐसे अनिष्ट गुणों के स्वरूप को जानना अब जैसे मान लीजिए करेला है अब करेला प्रति हमारा द्वेष है मैंने करेला मुझे अच्छा नहीं लगता तो अब यहाँ पर भोग क्या है भोग क्या है? भोग मन के माध्यम से होता है कि भोगता व्यक्ति है तो ये जो है अवधारण निश्चय अवधारण मन ज्ञान निश्चय करना तो व्यक्ति क्या करता हमें यदि करेला अच्छा नहीं लग रहा है तो हमारे जो अनिष्ट जो उस पदार्थ का जो गुण है तीतापन, तीतापन जो पदार्थ का गुण है हैं? तीतापन जो पदार्थ का गुण है, तो वो तीतापन पदार्थ के गुण का जो स्वरूप है उसका मन में अवधारण किया जा रहा है आत्मा उसको जान रहा है मन के माध्यम से तो जान रहा है तो वह उसको उपभोग कर रहा है इसलिए उसे दूर हो रहा है समझ गए जी दोनों है तो क्या दोनों मैंने अभिभागापन्न माने अलग अलग नहीं एक साथ ही आपको जो है ज्ञान जो होगा गुणों के स्वरूप का जो ज्ञान होगा या गुण या उसको पदार्थ का जो ज्ञान होगा उसके एक साथ ही होगा ना ज्ञान जी कि गुण का अलग से ज्ञान होगा और उस करेला का अलग से ज्ञान होगा गुण के बारे में बताया हुआ है हाँ पदार्थ और जो गुण है पदार्थ और जो माने गुण और जो पदार्थ है उस पदार्थ का जो स्वरूप है उसको अविभागापन्न जो है ज्ञान होता है अलग अलग ज्ञान नहीं होता है एक साथ जी जी हाँ तो ये तो यही कह रहा है ना जी ये कह रहे हैं कि अनिष्ठ इष्ट और अनिष्ट गुणों के जो स्वरूप है तो यहां पर गुणों के स्वरूप में इष्ट और अनिष्ट गुण और गुणी ये गुणी ले लीजिए गुण जिसमें है वो तो गुण और गुणी का जो ज्ञान है जिस भी इष्ट या अनिष्ट का जो हम ज्ञान करते हैं इष्ट या अनिष्ट पदार्थ इष्ट और अनिष्ट या ऐसा कर दीजिए इष्ट और अनिष्ट पदार्थों के गुणों का जो स्वरूप है उसका जो अवधारण है उसका जो निश्चय करना है वो अविभागापन है तो अविभागापन मने अभक्त रूप से जो ज्ञान करना है अविभक्त रूप से जो निश्चय करना है वही हाँ? हो गए समझे हाँ तो वही हो गया ना पदार्थ गुण का हो गया तो यही कह रहे हैं कि ईश्वर अनिष्ट गुण तो ईश्वर अनिष्ट गुण स्वरूपावधारणम ईश्वर और अनिष्ट गुण के स्वरूप का अवधारण या ईष्ट अनिष्ट गुण और उस पदार्थ के स्वरूप का अवधारण अवधारण माने निश्चय निश्चयीकरणम अवधारण माने ज्ञानम तो उस इष्ट और अनिष्ट गुण के स्वरूप का ज्ञान या इष्ट और अनिष्ट गुण और पदार्थ का जो ज्ञान अब ऐसे गंधवती पृथ्वी कहते हैं तो गंध गुण और गंध वाली जो पृथ्वी तो ये जो ज्ञान हुआ वह अभिभागापन्न हुआ ना जो है उसको अलग अलग नहीं एक ही साथ हो रहा है ना वो पदार्थ पदार्थ का भी अब जैसे पदार्थ है अब जैसे करेला है अब करेला ही है तो तो एक, एक, अनु परमाणु मिले हुए हैं एक एक मोलिक्यूल्स है, है सब मिले हुए हैं परंतु तो अलग अलग थोड़े ज्ञान हो, हो रहा है -रूप में जान हो रहा एक साथ ही ज्ञान हो रहा है अभिभागापन्न रूप में ज्ञान हो रहा है ना जी एक साथ अभिभक्त रूप से वो जान रहा है तो ज्ञान ही तो अब भोग है ये कहना ही चाह रहा है का और का ना। क्या चीज आचार्य जी।, जी एक प्रश्न आ जाएगा जिस तरह आपके भाई साहब भी पूछ रहे हैं जिस आपने करेले का उदाहरण दिया करेले को देखते समय भी उसका एक रूप में तो ज्ञान हो गया पर जो कड़वेपन का चख चक, वो चखने तक आएगा चखने के बाद आएगा परंतु तो उसका तो जो थोड़ा सा विभाजन हो गया उसका जो स्वरूप है रूप है वो सब गुण उसके साथ नहीं दिख रहा है नहीं, वो दिख रहा है मगर तो आपको नहीं दिख रहा है ना उसको तो, तो आपको पुराना ज्ञान एक उदाहरण के रूप में कड़वा दिया हूँ इस उदाहरण को पूरे इसमें मत घटाइए मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो जो है उसका गुण जो क्या है वो जो स्वाद है वो तो रस है न जी हाँ जी क्या हाँ? बताइए तो रूप जो है वो है पर जब चखेंगे तो चखने के बाद जो मन में ज्ञान हो रहा है वो अभी अभिभाग रहा है जी है, है कि नहीं उसके साथ हाँ। आप जब करेला को जो चख रहे हैं के बाद ही तो जा, कुछ जान तो आंख से होगा उसके रूप की बात कर रहे हैं परंतु तो रस आंख से थोड़े होगा हेलो हाँ जी आप ठीक वो ठीक है हाँ जी माने आंख नाक काम है सबका अलग अलग विषय है ना जी तो आंख से तो आपने रूप रूपी गुण को आपने जान लिया परंतु रस जो है आप तीतापन की जो बात कर रहे हैं तो वो रस का ज्ञान तो जैसे आंख से होता है रूप का ऐसे, जेवा से होगा रस का तो जब रस का होगा तो उसके साथ अब विवा का पन होगा की नहीं होगा दो दो ठीक है डॉक्टर साहब हाँ जी नहीं ठीक कह रहे हैं हम समझ गया हाँ जी समझ गया ना तो यहाँ पर यही है इष्ट अनिष्ट गुण स्वरूपावधारण इस अनिष्ट गुण जो है धर्म है उस धर्म के स्वरूप का अवधारण या इस अनिष्ट धर्म और जो पदार्थ है वो जो पदार्थ है उसका जो वो जो द्रव्य है उसका जो अवधारण अभिभागापन्न अभिभक्त रूप से जो अवधारण है निश्चय है उसको भोग कहते हैं ध्यान तो भोग सदा ज्ञान का ज्ञान माने भोग का मतलब हुआ ज्ञान भोग का मतलब क्या हो गया जी ज्ञान माने मुझे रस का ज्ञान हुआ मुझे मीठा का ज्ञान हुआ मुझे दुख का ज्ञान हुआ मुझे सुख का इससे मुझे दुख का ज्ञान हुआ अनुभूति हुई इससे तो व्यक्ति को जो अनुभूति हो रही है क्या हो रही है अनुभूति हो रही है ना जी उसको ज्ञान हो रहा है ना व्यक्ति उसी से सुखी दुखी होता है ना जी दुख का ज्ञान हुआ तो उसे व्यक्ति सुखी हुआ और दुख का ज्ञान हुआ तो दुखी हुआ तो वास्तव में ज्ञान ही तो भोग हो गया ना हाँ जी वो जो मन के अंदर जो जो ये चीज हो रहा है और उसको जो, जो जान रहा है इस चीज को जाना वो भोग है यही करें कि तत्र इष्टानिष्ट गुण स्वरूपावधारणम ईश्वर अनिष्ट गुणों के स्वरूप का जो अवधारण है ईश्वर अनिष्ट पदार्थ और पदार्थ के गुण ये दोनों ले लीजिएगा पदार्थ और पदार्थ के गुण के स्वरूप का जो अवधारण है निश्चयकरण है उसका जो ज्ञान है उसका जो जानना है वह अविभागापन्न रूप से अभिभक्त रूप से जो जानना है वही भोग है और उस भोग के लिए ये संसार है और फिर बोलते भोग तू हूं रूपावधारण भोक्तु के स्वरूप का ज्ञान अपवर्ग है समझ गया है? भोक्ता जो भोगने एक तो भोग गया और भोग भोगने वाले के जो स्वरूप हैं तो भोक्ता के स्वरूप का अवधारण अपवर्ग है अर्थात भोगने वाला जो आत्मा है इस आत्मा के स्वरूप का जो जानना है ये अपवर्ग ये ही हो गया यही मोक्ष हो गया जब व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को जान जाता है तो फिर जो है कि की मोक्ष में चला जाता है तो ये अपवर्ग किसका नाम है और भोग किसका नाम है इसको यहाँ पर बताया है कि भोगापवर्गार्थम इष्ट और अनिष्ट गुणों के स्वरूप का अवधारण या इष्ट और अनिष्ट जो पदार्थ है पदार्थों के जो गुण है पदार्थ पदार्थ के गुणों के स्वरूप का अवधारण ये भोग है उसका ज्ञान अविभागापन्न रूप से विभक्त रूप से जानना भोग है और भोक्ता जो आत्मा है जीवात्मा है भोक्ता जो आत्मा है उसके स्वरूप का जो ज्ञान है वो अपवर्ग है समझ गए हाँ जीत है अनिष्ट रूपी जो गुण है किसी प्राग का उसका ज्ञान एक साथ होता है आ? हाँ, ये भोग है और भोक्ता के ज्ञान भोक्ता जो आत्मा है उसके स्वरूप का ज्ञान हुआ ज्ञान होना अपवर्ग है भोक्ता स्वरूप का हाँ भोक्ता मनी जी बात में भोगने वाला जो हम है भोक्ता स्वरूप है माने ज्ञान ही जो है देखिए ज्ञान की प्रधानता है ज्ञान ही भोग है ज्ञान ही अपवर्ग है वस्तु का हो गया, गया हाँ? है, ज्ञान हो गया भोग हो गया अपवर्ग भोगने वाला जो खुद आत्मा है उसके स्वरूप का ज्ञान हो गया अपवर्ग दो आत्मा का विषय हो गया एक प्रकृति का प्रकृति का विषय हो गया यही हुआ मैने ये जो इस भोग हुआ जो हुआ इस अनिष्ट गुणों के स्वरूप का अवधारण उसको जानना भोग हाँ सरल भाषा में कहेंगे तो ये मोटी भाषा में सरल भाषा में यही कहेंगे कि प्रकृति का जो ज्ञान है ज्ञान है विषयों का जो ज्ञान है सुख और दुख रूप में जो विषयों का ज्ञान है इस अनिष्ट रूप में इस अनिष्ट रूप में जो विषयों का ज्ञान है ये हो गया भोग व्यक्ति जब सुखी होता है सुख हुआ तो सुखी हुआ तो सुख का जो ज्ञान हुआ वो भोग कर रहा है सुख का भोग कर रहा है दुख का ज्ञान तो दुख का भोग कर रहा है समझ गए करने वाला अपना ज्ञान और करने भोग करने वाला जब खुद का ज्ञान कर लेता है तो हो गया अपवर्ग समझ गए द्वयो अतिरिक्तम अन्य दर्शनम नास्ति। दो से अतिरिक्त और दूसरा कोई दर्शन है ही नहीं कोई दूसरा ज्ञान है ही नहीं ये करो अतिरिक्तम अन्य दर्शनम नास्ति। दोनों जो है भोग और अपवर्ग ये दो जो है भोक्ता और भोग भोक्ता और भोग इसके अतिरिक्त कोई दूसरा दर्शन नहीं है कोई दूसरा ज्ञान नहीं है तो समझ वो एक अलग प्रसंग है यहाँ पर ईश्वर की चर्चा नहीं है यहाँ पर ईश्वर की चर्चा नहीं है ना जी ईश्वर तो चर्चा वो अलग विषय है यहाँ पर जो है भोग और अपवर्ग को समझा रहा है यहाँ पर भोग और अपवर्ग क्या है तो इसमें करें भोग ये है खुद का ज्ञान कर लिया वो हो गया अपवर्ग और संसार का ज्ञान किया वो भोग है तो हो गया ठीक है एक तरह से मोक्ष कहेंगे वो भी परमात्मा का ज्ञान हो गया तो तो वहाँ पर भोग चुका भुगाने वाला क्योंकि भाग एक में भी जो था पहले भाग में भी जब तक अपना ज्ञान नहीं होगा परमात्मा का ज्ञान भी पूरा ठीक नहीं होगा यहाँ पर सबसे बड़ा जोर जो दिया है खुद का ज्ञान वो परमात्मा की सत्ता को स्वीकार कर ही रहा है इसलिए पीछे कहा है की ईश्वर प्रसिधानादा यदि नहीं करता तो ऐसी बात होती, नहीं होती ना यहाँ पर जो है ये क्योंकि खुद का ज्ञान के बिना भगवान को नहीं जान सकता यहाँ पर ये निषेध नहीं किया जा रहा कि परमात्मा की सत्ता नहीं है परमा यहाँ पर ये कहा जा रहा है की द्वी अतिरिक्त अन्य दर्शन नाश्ती तो वह भोगर भोगवर्ग के संबंध में ये करते हुए बताया जा रहा है समझे जी तो है दो दो के अतिरिक्त नहीं है दो का ये ना। और यदि मैं ये कहूँ कि दो के अतिरिक्त है ही नहीं तब ये है ना जी ये यहाँ पर दो ही कर दो के अतिरिक्त ज्ञान नहीं है यहाँ पर नहीं ही मैंने दो के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं एक तो ये हुआ और दो के अतिरिक्त ज्ञान नहीं है दोनों में अंतर नहीं है, नहीं है। तब यहाँ पर तो अतिरिक्त अन्य दर्शन नाश दो के अतिरिक्त जो दर, दर्शन जो है अवधारण जो है ज्ञान जो है वो नहीं है तो ये यह यहाँ पर दो के क्योंकि भोग भोग माने भोग और भोक्ता के संबंध में प्रसंगानु भोग है और भोग से संबंधित है भोक्ता इस संबंध में इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है यहाँ पर परमात्मा की चर्चा ही नहीं है जी जैसे पीछे आया था पीछे भी आया था कि भाई इससे सूक्ष्म ये है इससे सूक्ष्म ये है तो फिर कहते इससे सूक्ष्म और कोई दूसरा नहीं है क्या परमात्मा आत्मा कि है परंतु वहां पर जो प्रकृति का वर्धन है इसलिए उसकी चर्चा की जा रही है वो उपादान कारण उसका है उपादा, ये आत्मा उपादान कारण नहीं है इसलिए ऐसे ही यहाँ पर भोग की चर्चा है तो भोगने वाला जो भोक्ता होगा इसलिए भोग और भोक्ता की, की चर्चा इसलिए ये कह रहे हैं कि भोग और भोक्ता के तहत अन्य दर्शन नहीं है अन्य जान नहीं है तो कि मोक्ष तो आत्मा का है परमात्मा का नहीं है जी इसलिए मैं तो उस रूप में इसको देख रहा हूँ जी मैं इस रूप में देख रहा हूँ कि मोक्ष तो आत्मा के लिए गुण है परमात्मा के लिए तो नहीं है तो परमात्मा के लिए आत्मा के लिए हम लोगों के लिए तो दो ही हैं एक तो भोग और एक अपवर्ग अपवर्ग परमात्मा तो अलग चीज़ है उसकी तो गिनती नहीं हो रही यहाँ पर जी हाँ वहाँ उसकी गिनती नहीं हो रही यहाँ पर नहीं इनका जो है यहाँ पर प्रश्न है ये है की भाई दो के अतिरिक्त जब दर्शन नहीं है ज्ञान नहीं है तो दो के अतिरिक्त तो परमात्मा का तो ज्ञान होता ही है जी। तो यहाँ पर ऐसा क्यों कहा तो यहाँ पर दृश्य है एक जो दृश्य जो है कि जिसको भोग कहा गया है वो जो भोग है दृश्य का जो ज्ञान है वो भोग है तो भोग भोगेगा जो उसका तो भोग और भोगता से अतिरिक्त अन्य और इस संसार में क्या ज्ञान है बताइए परमात्मा को छोड़ दीजिए एक तो भोगने वाला खुद और जो चीज है इस दो चीज को जाने उसके पता पसंद ये जानेगा तो फिर उसके बाद जो है ये संसार को बनाने वाले को भी जान जाएंगे ये इस प्रसंग में है आगे कर रहे तथा चोकम इसी बात को इसी बात को यहां पर आगे बताया है क्योंकि तो अब समय हो गया इतना ही रहने देते हैं क्योंकि तो इसी में प्रमाण दिया है कि भाई मुझसे पहले विद्वान भी इस बात की बात इस बात को कर प्रश्न उसमें उपनिषद ऐसी आया आचार्य जी नहीं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं उपनिषद का नहीं आया अच्छा मैं पूछना चाहता था कि इसी का अपना ही है ना इसमें योग दर्शन का अपना नहीं है महर्षि से पहले के विद्वान वो मैं समझ गया मगर योग दर्शन का भाग है ये उसका नहीं है किसी उपनिषद से तो नहीं आया ये। उन्होंने उपनिषद से नहीं आया एक है पंच सिखाचारी उनसे पहले हुए हैं। उन्होंने कुछ है किया था।, था उनका इन्होंने किया। है। ये तो इतिहास का विषय है बस अभी तो, तो समझ तो गया आप समझ गया व्यास जी जैसे हम लोग प्रमाण देते है तो महर्षि वेद व्यास जी का प्रमाण देते हैं अपनी तो बात का है और मैं बोल रहा हूँ की मैं जो ये बात कर मैं मेरे बात के समर्थन में भी भी लोगों ने कहा है पहले भी है लोगों ने तो ऐसे ही महर्षि वेद व्याजी जो व्याख्या कर रहे हैं वो अपनी बातों के समर्थन में अपने से पहले के जो विद्वान हैं उनका वतनोधर कर रहे हैं हाँ जी उनका रेफरेंस दे रहे हैं जी उनका रेफरेंस दे रहे हैं तो अब समय हो गया है अब सोमवार को पढ़ाएंगे हाँ अच्छा अब सोमवार को पढ़ाएंगे अगले सप्ताह अगले सप्ताह मैंने अभी सोमवार जो है अच्छा हाँ जी हाँ जी पक्का करना चाहते हैं इस सोमवार आपकी अगले हफ्ते छुट्टी आपकी क्लास नहीं हो रही लगता है जी हाँ नहीं है इसलिए पढ़ाऊंगा ठीक है अच्छा नहीं है इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि ये जब ये हो जाता ना तो कोई विशेष परीक्षा अभी है मतलब जो है अभी थैंक्स गिविंग है ना हाँ जी उसके लिए छुट्टी होगा कोई ऐसी बात नहीं इसलिए पढ़ाएंगे ठीक है अच्छा जी मंत्र पाठ करें हाँ जी ओम पूर्णमिदं पूर्णस्य ओम पूर्ण जी आपसे एक बात और कहनी थी मैंने बोलिए कि जो मैंने आपको पहले भेजा था ना मैं कल तक मेरा विचार है सोमवार तक तो पक्की तरह से मैं जो लिख रहा था उसको पहला ड्राफ्ट कह लीजिए ड्राफ्ट का मतलब हो गया की पहला नमूना उसका जो पुस्तक लिख रहा उसको आपको नया भेज दूंगा उसमें तो आप पुरानी वाले की चिंता न करिए आपको नए वाले भेज दीजिएगा तो इसमें मैं देख लूंगा बीच में फिर अगर आपको अवसर मिले तो अगले सप्ताह उसके बाद देख, देख लूंगा देख लूंगा जी। अगर वो तो देखो तो, तो मैं आपको अगले सप्ताह फिर सोमवार तक पूरा भेज दूंगा मेरा विचार था सोमवार तक पूरा हो जाना चाहिए जितनी व्याख्या करनी ठीक है ये पहला ड्राफ्ट है इसके कम से पहली पुस्तक जब मैंने लिखी थी पाँच छह बार उसको रिवाइज करनी पड़ी दोबारा दोबारा करके सुधारना पड़ता है ना तो वो सुधार होता रहता है हर बार थोड़ा सही होता ही है जी सही बात है अच्छा जी ठीक है अच्छा, नमस्ते आचार्य जी नमस्ते नमस्ते